ज्ञानी की मुक्ति निश्चित या अनिश्चित ज्ञान होने पर भले ही मुक्ति निश्चित रूप से होती है फिर भी उपयुक्त साधनों के न होने पर अर्थात प्रतिबंधकों का नाश न ना होने पर एक जन्म में अर्थात इसी जन्म में मुक्ति नहीं होती तो भी अगले जन्म में अथवा प्रारब्ध छय होने पर उसके बाद वाले जन्म में मुक्ति होगी कारम राधिकारी ब्रह्मतत्व पाक्षिकी नेता पांतर तम जन्म नाना यदिकारितिराधिकी कारण ब्रह्मतत्विद मुक्ति पाक्षिकनेतावा पाक्षिक्यातर्तनादेहोपोक्तोपास्तिलम बुधा मुक्तापुर मुच्यंते नेताल्यसूत्र पुराणों में वर्णित है कि अपांतरतम नामक एक तत्वज्ञानी ने विष्णु की आज्ञा से द्वापर युग के अंत में व्यास देव के रूप में जन्म लिया था सनत कुमार ने कार्तिकेय और वशिष्ठ आदि ने अन्यान्य के रूप में जन्म लिया था यह वर या श्राप या अपनी अपनी स्वेच्छा से हुआ या प्रारब्ध कर्म के भोग के कारण हो सकता है अतः ज्ञानियों में भी किसी की मुक्ति होती है किसी की नहीं यह कुछ लोगों के मत है इसका उत्तर यह है कि इन सभी पुरुषों ने परमेश्वर की उपासना के द्वारा अधिकारी पद प्राप्त किया था तथा बहु जन्मों के प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर मुक्त हुए थे अतः ज्ञानियों की मुक्ति अनिश्चित नहीं है स्व-स्व स्वस्वकर्मासारेण वर्तमान ते यथा तथा अवशिष्ट सर्वबोध सम मुक्ति रिति स्थिति पंचदशी अपने अपने कर्म के अनुसार ज्ञानी जिस किसी भी स्थिति में क्यों न रहे ज्ञान में कोई पार्थक्य नहीं होता तथा मुक्ति भी समान रूप से प्राप्त होती है नाति परिपक्व इह य सह मरणे ब्रह्म लोके वा तत्व विज्ञा मुच्यते पंचदशी जिस व्यक्ति की उपासना परिपक्व नहीं है वह मरने के बाद अथवा अन्य किसी लोक में तत्व को जानकर मुक्त होता है एहि कम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शनात् जन्म में प्रतिबंध न होने पर अनुष्ठित साधना द्वारा इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान होता है क्योंकि ऐसा वेद में देखा जाता है आत्मा के पुनर्जन्म की बात सुनकर आजकल के लोग उसे कुसंस्कार संस्कार समझकर उसका निरादर करते हैं क्योंकि वस्तुतः जो लोग पुनर्जन्म का नाम सुनते ही बिना सोचे विचारे कुसंस्कार कहकर कान ढक देते हैं उनका ही कुसंस्कार अधिक है मृत्यु होने पर जब तक जीव की मुक्ति नहीं होती तब तक जीवात्मा को बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ेगा या मृत्यु के बाद सभी को किसी न किसी नए जगत में जाना होगा यह कहने का किसी को अधिकार नहीं है बल्कि यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर जितने जीवों ने जन्म लिया है उनका इसके पूर्व जन्म हुआ था अर्थात यह उनका नया जन्म नहीं है यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है अन्यथा परम न्यायवान निरपेक्ष परमात्मा में पक्षपात का दोष लगेगा जैसे सोचो कि परमात्मा ने दो आत्माओं का सृजन किया एक को ऐसी स्थिति में रखा कि जिसने माता पिता की सहायता और अच्छे दृष्टांत से कुछ दिनों में ही ज्ञान धर्म आदि शुभ रत्नों से विभूषित हो मानव जीवन को सार्थक किया और अनेक जन्मों के दुर्लभ ब्रह्मानंद को प्राप्त किया दूसरे को उन्होंने ऐसी असभ्य परिस्थिति में रखा कि वह मानो एक जंगली प्राणी की तरह जीने के लिए बाध्य हुआ ज्ञान धर्म आदि के बदले उसकी आत्मा भ्रम अज्ञान और कुसंस्कार से पूर्ण हो गई यही नहीं रक्षस दस्यु और पिशाच सा व्यवहार कर उसके लिए स्वाभाविक हो गया इस प्रकार एक समय एक साथ जन्म ग्रहण करने वाले दो आत्माओं की गति भिन्न हुई अतः इस जन्म के पूर्व जन्म अन्य जन्म स्वीकार न करने पर न्यायवान परमेश्वर पर पक्षपातित्व का दोष लगता है अतः तो पूर्व जन्म को अवश्य स्वीकार करना चाहिए गर्भस्थ एव वामदेव प्रतिपेदे पेरे ब्रह्म भाव वामदेव ने गर्भ में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था तात्पर्य यह कि वहाँ किसी भी ऐहिक साधक के न होते हुए भी उन्होंने पूर्व जन्म की साधना के बल से ज्ञान प्राप्त किया था शास्त्रकारों के द्वारा ऋषि वामदेव के गर्भ में रहते समय ब्रह्मत्व की प्राप्ति के उल्लेख का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि एक जन्म में उपार्जित ज्ञान आदि अत्यंत आसानी से परिवर्ती जीवन में प्रकट होता है इस सत्य को सभी को स्वीकार करना चाहिए अन्यथा गर्भस्थ शिशु के लिए ब्रह्मत्व की प्राप्ति संभव नहीं है अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था अयति श्रद्धयोपेतो तो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम कृष्ण गति जिस व्यक्ति ने श्रद्धायुक्त तो हो योगाभ्यास प्रारंभ किया हो पर जो बाद में उसमें शिथिल हो गया हो या विषयों के प्रलोभन से योग भ्रष्ट हो गया हो और योग में सिद्धि प्राप्त न कर सका हो हे कृष्ण ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम युनश्यथि अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण गीता हे महाबाहो वासुदेव ईश्वर प्राप्ति के पथ पर विमूढ़ पर आश्रय रहित व्यक्ति स्वर्ग या मोक्ष दोनों न पाकर छिन्न मेघ की तरह नष्ट हो तो नहीं हो जाता श्रीकृष्ण ने कहा पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्त विनाशस्तस्य विद्यते नहि कश्चि कल्याणकृत कच्चि दुर्गतिम तात गीता हे पार्थ योग भ्रष्ट व्यक्ति का इस श्लोक में पतितावस्था अथवा परलोक में नरक भोग नहीं होता क्योंकि शुभ कर्म करने वाले की कोई दुर्गति नहीं होती पुण्य कृताम लोकान उचित शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजाय दे गीता बल्कि शुभ कर्म करने वाले लोग जिस स्थान को जाते हैं योग भ्रष्ट वही स्थान प्राप्त करता है वहां बहुत समय तक सुख भोग करने के बाद सदाचारी धनी लोगों के घर जन्म लेता है अथवा योगिनामेव कुलत धीमता एक तिद दुर्लभतरम लोके जन्म यदि यदिधम गीता जो बहुत समय तक योगाभ्यास के बाद योग भ्रष्ट होते हैं वे योगनिष्ठ ज्ञानियों के कुल में जन्म लेते हैं यह जन्म मोक्ष का कारण होने से अत्यंत दुर्लभ है तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदिकम यत्च तथो भूय संसिद्धौ कुरुनंदना इस शरीर से किसी विषय का निरंतर ध्यान करने पर उनका त्याग करने पर भी बहुत समय बाद वह कभी न कभी पुनः उदित होता है यह क्यों होता है आत्मा में संस्कार रहने के कारण स्थिति प्राप्त संस्कार जब उठेगा तब स्मृति होगी प्रत्यभिज्ञा होगी और मन का भाव वह अवस्था परिवर्तित होगी संस्कार सूक्ष्म देह में ही रहते हैं बाह्य देह में नहीं अतः बाह्य स्थूल देह के नष्ट होने पर उसमें संचित संस्कार बिल्कुल नष्ट नहीं होते इसीलिए मृत्यु के बाद उस देह में संचित ज्ञान कर्म या धर्माधर्म के संस्कार के अनुरूप एक अन्य अवस्था प्राप्त होती है मानव का देह त्याग होते ही पहले किसी न किसी प्रकार का भावना में शरीर पैदा होता है जो भविष्य देह के अनुरूप होता है इस भावना में शरीर की स्वप्न के शरीर के साथ काफ़ी समानता है क्योंकि भावना में शरीर स्वप्न दृष्ट वस्तु की तरह अस्पष्ट आभास या छाया के अनुरूप होता है प्रयाण काले चिति तेनईस प्राण आ तथा यथा संकल्पितम लोके के आदि शास्त्र वाक्यों को देख कर लोग मरणासन व्यक्ति के कान में भगवान का नाम सुनाने का प्रयत्न करते हैं उद्देश्य यह है कि भाग्य के यदि मरणासन व्यक्ति के मन में भगवत भाव उदित हो जावे तो वह कृतृत्य हो जाएगा यह सत्य है पर पहले के ध्यान का संस्कार पूर्व अभिनवेश पूर्व का अभ्यास न होने पर तत्काल ईश्वर में भावना शरीर के होने की संभावना नहीं है सांख्य दर्शन पदार्थ कांड पूर्वाभ्यासन तेन रियते शवशोपिश जिज्ञासुरपी योगस्य सब्र ब्रह्माति वर्त श्रीकृष्ण का उद्धव को कथन कुयोगिनो ये मनुष्य विताय मनुष्यभूत ते नाभ्यास प्राक्तनाभ्याल भुजो योगम नतु कर्म कर्मतंत्र जो कुयोगी देवताओं के द्वारा उत्पन्न मनुष्य भूत मनुष्यभूत अर्थ पुत्रशिष्या जो विघ्नों के द्वारा भ्रष्ट होते हैं वे पूर्व जन्म के अभ्यास के बल से पुनः योग को ही प्राप्त करते हैं कर्म के विस्तार में नहीं पड़ते उपर्युक्त दो प्रकार के जन्मों में योग भ्रष्ट अर्थ व्यक्ति पूर्व जन्म में प्राप्त ज्ञान के साथ पुनः संबंध प्राप्त करते हैं और पुनः मोक्ष के लिए अधिक प्रयत्न करने लगते हैं इसका कारण यह है कि पूर्व जन्म के अभ्यास से अनिच्छा होते हुए भी विषय त्याग कर मोक्ष की साधना में प्रवृत्त होते हैं मानो कोई दैवी शक्ति उनके केस पकड़कर उन्हें इस मार्ग में लगा रही हो और यदि कोई योग का जिज्ञासु ही क्यों न हो उस मार्ग को भ्रष्ट हो जावे तो भी शब्द ब्रह्म अर्थात वेद का अतिक्रमण करने में समर्थ होता है अर्थात वेद विहित कर्मकांड के फल से अधिक आत्मज्ञान स्वरूप महान फल के प्रति उसकी प्रवृत्ति होती है प्रयत्नाद्यतमानतु योगी संसिद्ध किल्व अनेक जन्म संसिधस्तोजाति पराम गति योग भ्रष्ट व्यक्ति अल्प प्रयास से ही फल लाभ करता है अनेक जन्मों के योगाभ्यास के प्रयास से उनका शरीर निष्पाप हो जाता है योग अभ्यास का विशेष रूप से अभ्यास करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्ति होती है और वह परम गति को प्राप्त होता है